ऐतरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंडकीरवी खंडिका का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं स जातो भूतान्न्यभिवेख्यत किम इह अन्यम अन्विशद इति इतने के भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्यकार भगवान ने केवल स जातो भूतानी इस वाक्यस्थ सजात पदार्थ और अभिवेख्यत इस क्रियापद का व्याख्यान मात्र किया भूतानिका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं थी और किम इह अन्यम वीति इस वाक्य का तो व्याख्यान स्पष्टार्थक होने के कारण भाषाकर भगवान ने किया ही नहीं अब तेरहवी कंडिकास्थ जो उत्तरार्थ है स एवं स एतम एवं पुरुषम ब्रह्मा ततम अपश्यत इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार तो मूल में स एवं है लेकिन कहीं येतम पाठ होना चाहिए भाष्य में भी और टीका में भी एक तम ऐसा पाठ है ना तो इस वाक्य के स एतम इस वाक्य के अवतरण टीका को देखिए तो स्पष्ट होगा कि वहाँ एव के जगह जग एक पाठ हैंध्याप प्रदर्श्य तथं स एतम इत्यादि वाक्यम तदव्याचे स कदाचि इदिनाव्यापम तो प्रदर्श स ईक्षत लोकानुसृजा यहा किम ग्रंथ से अध्यारोप को बता करके एवं अध्यारोपम प्रदर्श अर्थ निकलेगा अब कहते हैं तस् अपवादार्थम तो अध्यारोप का अपवाद यानी निषेध करने के लिए अध्यारोपित अर्थ का निषेध करने के लिए स ये तम पुरुषम ब्रह्मा ततम् इत्यादि वाक्य है और तदव्याचे इसमें तत शब्द से लेंगे ये वाक्य स एतम एवं इत्यादि वाक्य इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रारंभ करते हैं तदव्याचे तो स कदाचित इत्यादि का ये अवतरण हुआ टीका में सदाचित इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण भगवान भाष्य का यानी टीकाकार दो प्रकार से लिखते हैं एक प्रकार का ये अवतरण हुआ इस अवतरण के अनुसार ये माना गया कि स येतम एव इत्यादि वाक्य अपवाद के लिए है और स ये वाव दिशत इति यहां तक अध्यारोप बताया गया है अब इस पूरी ते तेरहवीं कंडिका के पूर्वार्ध को भी यानी स जा इस वाक्य को भी अपवाद ही मानते हैं कुछ व्याख्याता उनके अनुसार यदवा इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है कि यद वा स जात इत्यादि ही अपवाद तस्म पक्ष एवं योजना तो यदवा यानी अथवा ये प्रकारांतर मान लो उपकारांतर तो हैं कि स इत्यादि ही अपवाद तो इस कंडिका का जो पूर्वार्ध है स जातो भूतानी अभिवेखित इत्यादि इसे अपवाद ग्रंथ समझना बारहवीं कंडिका तक ही अध्यारोप है और तेरहवीं कंडिका का जो पूर्व स जात इत्यादि प्र, प्रथम वाक्य हैं वह अपवाद हैं। तो कहते हैं स जातो भूतानी अभिवेख्यत इस वाक्य को अपवाद मानने पर योजना यानी अन्वय कैसे होगा और वाक्यार्थ क्या निकलेगा अपवाद रूप अर्थ निकलना चाहिए ना वो कैसे निकलेगा तो कहते हैं तस्मिन पक्षे एवं योजना तो ये जो स वाक्य को अपवाद मानने वाला पक्ष है इस पक्ष में वक्षमान प्रकार से अन्वय करना बताया जा रहा है कि भूतानी अभिवेख्यत का अर्थ कर दिया व्याकरोत तो व्या अव्याकरोत का अर्थ होगा पहले भाष्य में जो अभिवेख्यत का अर्थ व्याकरोत किया हुआ है और इस व्याकरोत का टीकाकार ने अर्थ किया था ज्ञातवान उक्तवांश्च अब यहां व्याकरोत का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि भूतानी व्याकरोत यानी विविच अकरोत तो भूतों को अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण जो आत्मात्म तादाद में हुआ है तो उसमें तो भेद होता हुआ भी अभेद प्रतीत होता है भेद सहिष्णु अभेद को तादात्म्य कहा जाता है ना? तो ये जो तादात्म्य है इसमें आत्मात्मा मिले हुए हैं, एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, और उनका विवेचन करना है एक दूसरे से पृथक करना इसलिए व्याकरोत का अर्थ निकलेगा विविच्य अकोत यानी पृथक करके इनका अनात्मत्व रूपे न निश्चय कर लिया विवेचन कर लिया आत्मनात्म विवेक कर लिया पदार्थ शोधन बताया जा रहा है वो तत्पद वाचार्थ में भी और त्वमपद वाचार्थ में भी आत्मा आत्मात्मा एक दूसरे से मिले हुए हैं उनको वाचार्थ में से अनात्मा को आत्मा से अलग कर दिया वो अलग करना होगा विचार से अलग समझना यही अलग करना है तो विविच्य अकरोत तो विवेचन का प्रकार बताया जा रहा है किस प्रकार का विवेचन किया तो कहते ये कि किम याम स्वत सत्ता अस्ति ने विचारित्वान मूल वाक्यस्थ अभिवेख्यत का ही व्याकरोत अर्थ है भाष्य में ऋषि व्याकरोत का ये अर्थ निकलेगा कि स्वतः सत्ता अस्ति इस प्रकार यकार विचारित विचार किया कि यहाँ शब्द का अर्थ है अनात्मा यहाँ शब्द भूताने का पामर्शक तो भूतानाम स्वतः सत्ता अस्ति तो स्वतः सत्ता का मतलब आत्म सत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता है अथवा नहीं है इति विचारितवान इसका विचार किया और विचार करके किस निर्णय पर पहुंचे फिर विचार का तो फल निर्णय होता है ना तो कहते विचारिय किम अन्यम आत्म स्वतः आत्मव्यतिरत एने वरिष्यामि तो कि शब्द यहाँ पर आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि न अपि किंचिपी शक्नोमि इति शक्नोमी निश्चित इनकी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं ऐसा विचार करके ये निश्च, इस निश्चय पर पहुंचे कि अन्यम आत्म आत्मव्यतिरिक्तम मूल वाक्य में जो अन्यम पद है न किम यह अन्यम तो ये अन्यम शब्द का अर्थ है आत्मातिरिक्तम स्वतंत्र सत्ता अनात्म जातम कार्यकरण संघात ये अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा कि ये जो कार्यकरण संघात है आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला स्वसत्ता कम किम तो वावदी का अर्थ कर दिया व किम तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से उसका उत्तर मिलेगा न किंचित आत्मव्यतिरिक्त वक्तुम शक्नोमि आत्मा की सत्ता से निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाला थोड़ा भी भी कोई पदार्थ हो अनात्म वस्तु स्वसत्ताक ऐसा कह नहीं सकता मैं क्योंकि स्वतंत्र सत्ता वाला कोई कार्य कार्यकारणात्मक को अनात्म पदार्थ है ही नहीं प्रकृति की भी वेदांत में स्वतः सत्ता नहीं है वो भी परमात्मा परमात्माधीन ही है।, है क्या है किंचित अभी है किंचित अभी आत्म व्यतिरिक्तम छूट गया है किंचित अपनी आत्मव्यतिरिक्त वक्त नक्नोमी न, न कान्वय शक्नोमि के साथ करिए कि थोड़ी भी अनात्म वस्तु को स्वतंत्र सत्ता वाला मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं इति निश्चितवान ऐसा निश्चय कर लिया वाह व दिशत किम तो इस प्रकार ये अपवादार्थ वाक्य हुआ जिस पक्ष में इसको अपवाद मानेंगे उस पक्ष में अन्यम शब्द का अर्थ स्वतंत्र सत्ताक अनात्म वस्तु करना तो फिर यहां तक का ग्रंथ माना जाएगा पदार्थ शोधन रूप एक नियम होता है ना वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ बोध जिसे हैं उसे ही वाक्यर्थ का सम्यक बोध होता है वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी है तो यहां पदार्थ शोधन हुआ स ऐक्षत से लेकर के किम इह अन्यम वीसत यहां तक का ग्रंथ है पदार्थ शोधनात्मक ग्रंथ पदार्थ में पद शब्द से लेंगे तत्वसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ तत्पद तोम पद और इनका अर्थ है तत्व पदार्थ और इनका सम्यक ज्ञान माना जाएगा विचार से इनका जो स्वरूप निश्चित होगा तत्पदार्थ का तव पदार्थ का वो हो जाएगा पदार्थ शोधन यहां पदार्थ शोधन का अर्थ है पद... तत्पदार्थ का त्व पदार्थ का सम्यक बोध जो भाग त्याग लक्षणा से निश्चित होता है कि चिन्ह मात्र त्व पदार्थ भी है और चिन्ह मात्र तत्पदार्थ भी है ऐसा निश्चय ये पदार्थ शोधन हुआ और इस प्रकार का निश्चय जिसका है पदार्थ के विषय में उसी को फिर वाक्यार्थ माना जाता है पदार्थों का परस्पर अन्वय परस्पर संबंध यह वाक्यार्थ होता है तो चिन्ह मात्र तुम पदार्थ चिन्ह मात्र तत्पदार्थ का परस्पर क्या संबंध होगा तो दोनों चिन्ह मात्र है तो चेतन अनेक नहीं है एक ही है इसलिए इनमें एकत्व तो संबंध बनेगा अभेद संबंध बनेगा तो मुख्य अभेद अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके ये वाक्यर्थ होगा इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं एवं पदार्थ शोधन वतो वाक्यर्थ ज्ञानम आह वाक्यर्थ ज्ञान को बताने वाला वाक्य है मूल में स एतम एव पुरुषम ब्रह्म तमम अश्यत और इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं स कदाचित परम कारुण के न इत्यादि से इस प्रकार ये स कदाचित इत्यादि का ये यदवा से लेकर के अलग अवतरण हुआ क्षातर हुआ नब भाष्य को देखिए कदाचित परम कारुण्य आचार्य आत्मज्ञान प्रबोधकृत वेदांत कर्णमूले शिक्तमे कर्णमूलेत सृष्ट्यादी कर्तवन प्रकृत शयानम आत्मा ब्रह्म बृहत का अर्थ या एक तकार का लोप है उसके विषय में कहते हैं तकारेण एक अर्थ करते हैं व्याप्त व्याप्तम परिपूर्णम आकाशवत् प्रत्यबुत यानी अवश्यत ये स एतम एवं पुरुषम ब्रह्म तमम अपश्यतो यहां तक के वाक्य का अर्थ भाष्य में किया इसलिए मूल में जो एवं है ना उसके स्थान पर भाष्य में भी एक ही है ना जो इधर वाले पृष्ठ में ओ येतम एवं ऐसा प्रति ग्रहण करके उसका अर्थ कर दिया प्रकृतम् सृष्टिया कर्तवका अर्थ है तो, तो जिसे पदार्थ शोधन हो गया है पदार्थ शोधन जिसने कर लिया है उसे यहां पर शब्द से लीजिए और वाक्यार्थ ज्ञान कब होगा पदार्थ शोधन करने वाले को तो तो कदाचित तो परम कारुण न आचार्य आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकाया वेदांत महाभेरिया ताध्डेमा, कर्ण मूल्य ताड्यमाया समझ में आ गया इसका अर्थ तो एक भेरी नाम का वाद्य होता है ना किसको कहते हैं भेरी है नगाड़ा हा भेरी नगाड़ा और नगाड़े के भी कई प्रकार होते हैं कुछ छोटे छोटे होते हैं दोनों हाथों से ऐसे बजाते हैं एक व्यक्ति के आजू बाजू में दो रखे रहते हैं वो बजाता रहता है और एक नगाड़ा होता है बहुत बड़ा उसमें तो दो तीन आदमी एक साथ अलग अलग खड़े रह करके एक ही पर एक ही को बजाते रहते हैं होना गाढ़ा तो महाभेरी उसे कहा जाएगा महाभेरी है वो महाभेरी कौन है तो वेदांत भाष्य में जो लिखा है ना कि महा वेदांत महाभेरी उसका सप्तमी का एक वचन है महाभेरिया नदी का नद्यान होता है ना गौरी का गौरिया ऐसे महाभेरी का महाभेरयाम वो महाभेरी कौन है तो वेदांत ही और वेदांत का अर्थ है उपनिषद जो समस्त उपनिषदे हैं वो सारी उपनिषदे मानी जाएगी एक महान भेरी के तरह भेरी उपनिषद समूह को ज्ञान कांड को वेद के महाभेरी और इस महाभेरी में यदि कोई जो उसको बजाने वाली लकड़ी होती है उससे नहीं बजाएगा अभिघात नहीं करेगा भेरी और लकड़ी का तो भेरी बजेगी नहीं ना शब्द नहीं होगा उसमें ध्वनि नहीं होगा तो वो शब्द कौन है ये तो भेरी हुआ और भेरी का शब्द है वेदांत यानी ज्ञान कांड हुआ महाभेरी और उसमें आत्मज्ञान कराने वाला शब्द है तत्वमशादी वाक्य तो इसलिए ये कहते हैं कि आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम आत्मज्ञान हुआ तत्वसी तो तो वाक्यार्थ ज्ञान इसको आत्मज्ञान कहा जाएगा खाली शोधित तोमर्थ का ज्ञान ये आत्मज्ञान नहीं है जो ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा पदार्थ बताया गया है स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित और खाली शोधित तोमर्थ और शोधित तदर्थ को अलग ही रखेंगे तो सजातीय भेद ही होगा दोनों भी चिन्हमात्र चिन्मात्र है तो समान सत्ता वाले और समान रूप वाले दो हो जाएंगे ना तो सजातीय भेद से युक्त तो हो जाएगा वो आत्मा नहीं है उपक्रम में बताया आत्मा है जिसका सजातीय भेद भी नहीं है दूसरा कोई सजातीय भी उसके समान नहीं है और विजातीय भी परमार्थ तो नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं यानी वो निरंश होने से अवयव भी नहीं है उसके ऐसा जो तत्व है अखंडीकरस ब्रह्म उसे कहा जाएगा आत्मा शब्द से यहां पर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को और उसका ज्ञान वो हो जाएगा आत्मज्ञान और वही प्रबोध के समान प्रबोध है आत्मज्ञान प्रबोध आत्मज्ञान रूप जो प्रबोध है यानी जागरण है पहले आया था ना कि अनादिकाल से सोया है दीर्घ निद्रा में इन आवशतों में और फिर ये जागृत तथा स्वप्न रूप स्वप्न देख रहा है और प्रलय रूपी महानिद्रा हो जाती है उसके बाद फिर जागृत स्वप्न आ जाता है तो, तो आत्मज्ञान रूपी जो जागरण और उस जागरण को कराने वाला यानी सोए हुए जीव को जागृत अवस्था में पहुंचाने वाला उसे कहा जाएगा आत्मज्ञान रूप प्रबोध जागृत का, का मतलब संपादक जगाने वाला आत्मज्ञान रूपी जागरण कराने वाला जगाने वाला वो शब्द हो जाएगा वो कौन तत्वमसी वाक्य जिसे पदार्थ का निश्चय है तत्त्वम पदार्थ का शोधित स्वरूप निश्चित है उसे जगाने वाला परमार्थ स्वरूप में तत्वमशादी वाक्य रूप शब्द और ये शब्द है जिस महाभेरी में उस महाभेरी को कहा जाएगा आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दी का यानी तत्वमशादी शब्द होता है ज्ञान कांड रूप महाभेरी को ताड़न करने से पीटने से पीटना तो है यहां पर विचार करना ताड़न करना और वो किसमें होगा वो शब्द पहुंचेगा कर्ण में तब जा करके सोए हुए व्यक्ति को दूर से बुला लो तो जग नहीं पाएगा पास में आकर के कान में जोर जोर से आवाज करो तो जग जाएगा ना ऐसे ये कहा कर्णमूले ताड्यमायाम तो तत्त्वम पदार्थ का शोधन कर चुके अधिकारी के कर्णमूल में इस वेदांत महाभेरी को ये तत्वशाली वाक्य करने वाले शब्द अनुकूल ताड़न किया जा रहा है और वो ताड़न करने वाला कौन है लकड़ी भी जड़ महाभेरी भी जड़ तो कोई ना कोई पुरुष विशेष होता है न जो भेरी को बजाता है ऐसे यहां पर जिससे ज्ञान कराने वाले शब्द यानी ध्वनि हो जाए ऐसा उस महाभेरी से धोने निकालने वाले हैं आचार्य इसलिए कहा आचार्य नाड्यमानायाम ताड्यमानायाम में कर्ता ताड़न क्रिया के बनेंगे आचार्य तो आचार्य न वेदांत महाभेरयाम कर्णमूले ताड्यमानायाम आचार्य का विशेषण है आचार्य तो आप काम है उन्हें तो किसी से कुछ प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है तो इतना बड़ा नगाड़ा क्यों सोए हुए व्यक्ति के कान में कान के पास ले जाएंगे बजाएंगे इतना परिश्रम क्यों करेंगे आप तम होने कोई प्रयोजन होता तो परिश्रम भी करते हैं। लेकिन वे तो ब्रह्मनिष्ठ होने से आप्त काम है तो प्त तो काम आचार्य ये परिश्रम क्यों कर रहे हैं उस वेदांत महा रूप क्या वेदांत रूपी महाभेर को बजाने का अधिकारी के कर्णमूल में तो कहते इसलिए कि व्यक्ति स्वभाव के अधीन होता है स्वभाव छूटता नहीं है ना आत्मज्ञान होने के बाद भी बाधित स्वभाव रहता है और आत्मज्ञानियों का स्वभाव होता है दैवी संपत और दैवी संपत में करुणा यानी दया भी आ, आ जाती है ना। दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्धवम रिहिचापलम ये सब जो है आत्मज्ञान के साधन है दैवी संपत्त है तो दया कहो या करुणा कहो जिसके अंदर है उसे कहा जाता है कारुणिक का। करुणा जिसके अंदर है करुणा जिसका स्वभाव है उस स्वभाव से प्रेरित होकर के ही आपकाम आचार्य उस वेदांत रूपी महाभेरी को आधिकारी के कर्ण में बजाते हैं मतलब तत्वमसी ऐसा उपदेश करते हैं तो श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्या देव अध्याधिष्ठम प्रापत इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान स्वबुद्धि से नहीं होता तर्क से नहीं होता तर्क से वो भी शास्त्र संमत तर्क से यानी युक्तियों से तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन किया जा सकता है लेकिन इन शोधित तदर्थ तथा तमर्थ का तो बोध। ये वाक्यार्थ ज्ञान है ना ये वाक्यार्थ ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं होता उसके लिए तत्वमशादी वाक्य का विचार भी स्व बुद्धि से करने से दोनों का अभेद रूप अर्थ समझ में नहीं आता ये वाक्यर्थ नहीं निकल पाता ये आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुतियां बताती है इसी के लिए वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यकता होती है आचार्य की इस दृष्टि से यहां पर आचार्य ना पर आया ना आचार्य न, न ताड्यमान याम तो आचार्य उस भेरी को ताड़ित प्रताड़ित करते हैं का मतलब तत्वमसी वाक्य का उपदेश करते हैं आचार्य उपदिष्ट तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है। ये है आत्मज्ञान प्रबोध इसलिए परम कारुण के न आचार्य कदाचित का मतलब निश्चित कोई समय नहीं होता कभी जब प्रारब्धगत प्रतिबंध दूर हो जाते हैं तब वो ये दिखाने के लिए कदाचित कभी भी आचार्य को नहीं कह सकते कि अभी मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है बैठिए और मुझे तत्वसी उपदेश करिए वेदांत उपदेश करिए ऐसा जबरदस्ती उपदेश न कराया जाता है न किया जाता है और उसे ज्ञान भी नहीं होता अंदर की स्पूर्णा आचार्य की जब हो तब करुणा से युक्त हृदय से उपदिष्ट तत्वमसी वाक्य उत्तम अधिकारी को शब्दातीत जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसे परिलक्षित कराता है थोड़ी टीका है इस वाक्य पर इसे देखिए आचार्य ये विशेषण क्यों दे रहे हैं इसके विषय में पहले लिखते हैं परम कारुण्यकन इत्यादि के विषय में पद कृत्य कि आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुते तेन विना स्वतः वाक्यान न संभवती अभिप्रेत आह परम इति परम कारुण्यकन आचार्य तो आचार्यवान पुरुषो वेद यह सुरु, इस श्रुति के अनुसार तेन बिना यानी आचार्य के बिना स्वतः वाक्यर्थ ज्ञानम न संभवती तो स्वतः वाक्यर्थ ज्ञान नहीं हो पाता का अर्थ है आचार्य के बिना शास्त्र का विचार करते करते तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन तक तो पहुंच सकता स्वकीय बुद्धि से भी बुद्धिमान व्यक्ति लेकिन दोनों का अभेद रूप अर्थ उसके बुद्धि में अभेद का संस्कार न होने से नहीं होगा अभेद रूप अर्थ का बोध तो जो अभेद का प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं वो वहां पर पदार्थ शोधन जिसने कर लिया उसके बुद्धि को ले जा सकते हैं और वेदांत महाभेरिया इसके विषय में कहते हैं कि वेदांत का अर्थ करते हैं उपनिषद कांडुदाय भेरी स्थानत्म तो वेदांत उपनिषद कांड यानी वेदों का ज्ञान कांड ये है भेरी के तरह भेरी भेरी दृष्टांतगत भेरी स्थानीय और आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्द का कौन है शब्द तो कहते तद्गता तत्वसी इत्यादि वाक्याबोधजनक शब्द ज्ञेय तो तदगता में तत्शब्द का अर्थ है वही वेदांत महाभेरी महावीर स्थानीय जो वेदांत है ज्ञान कांड तो ज्ञान कांड में सभी के सभी वाक्य ब्रह्मात्म एक तो को ही बताते नहीं है ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञानानुकूल साधनों को बताने वाले हैं ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान का फल बताने वाले कुछ वाक्य हैं। यानी दो प्रकार के वाक्य, वाक्य वहां पर आए हैं वेदों के ज्ञान में वो प्रकार के हैं अवान्तर वाक्य और महावाक्य अंतर वाक्य कहा जाता है तुम पदार्थ को बताने वाला वाक्य या तत्पदार्थ को बताने वाला वाक्य वो केवल पदार्थ को बताएंगे तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का स्वरूप तुम पदार्थ का स्वरूप का मात्र वर्णन करने वाले वाक्यों को कहा जाएगा अवान्तर वाक्य और इन अवान्तर वाक्यों से तत्पदार्थ तुम पदार्थ का परिशोधन होगा और वो परिशोधन जिस व्यक्ति के द्वारा पूरा किया गया उस व्यक्ति को उन दोनों अर्थों का शोधित तदर्थ का और शोधित तम का अभेद रूप वाक्यार्थ बताने वाले जो भी वाक्य है तत्वमश्यादी इसमें आदि शब्द से अभेद के बोधक जितने भी वेदांत में वाक्य होंगे ये सब उनको कहा जाएगा महावाक्य वो महावाक्य हैं है प्रबोध जनक शब्द कहा जाएगा महावाक्यों को प्रबोध लेना वाक्यार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान के जनक शब्द हैं है इति ज्ञेय तो इस प्रकार ये वेदांत महाभेरिया कर्ण मूल्य तत्कर्ण मूल्य मनाया तत्कर्ण मूल्य में तत्शब्द से परामर्शक हैं अधिकारी का तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन कर लिया है जिस अधिकारी विशेष ने उस अधिकारी के कर्ण मूल में तत्वशादी वाक्य का उपदेश होने पर आत्मज्ञान होता है यह अर्थ निकलेगा आगे है ये तम ये इत्यादि मूल में जो वाक्य है ना ये स एतम एवं पुरुषम ब्रह्म ततम अश्यत तो स पदार्थ यहां तक बताया गया काड्य तक अब एक इसमें एक इस नाम का अर्थ करते हैं सृष्टियादी कर्तृत्व प्रकृत पुरुषम इसे लेना पदार्थको शोधित पुरुषम शब्द की व्याख्या है पुरी शयानम आत्मा ये पुरुषम शब्द की व्याख्या करती पुरीने शरीर शयानम कौन तो आत्मा तोमर्थ, साक्षी। और उस साक्षी को जाना लेकिन किस रूप में ब्रह्म के रूप में इसे आगे कहते हैं ब्रह्म ततमम अपश्यत तो ततमम ये ब्रह्म का विशेषण है तो बीच में भास्कर भगवान ने ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया बृहत बृहत का अर्थ होगा व्यापक और व्यापकता में सापेक्षता दिखाने वाला कोई शब्द न होने से समझना निरपेक्ष व्यापक निरतिशय व्यापक देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित उसे बृहत कहा जाएगा और उसी में निरतिशय व्यापकता दिखाने के लिए ये विशेषण है ततम मूल में तो यद्यपि ततमम इसमें एक तकार का लोप हुआ है वो वेद में हो जाता है लेकिन लोक में जब ततम शब्द का प्रयोग करेंगे तो तततम ये होगा उसे कह रहे हैं एक तकारेण एक न, न लुप्तेन तो एक तकार से लुप्त एक तकार एक लुप्त तकार के साथ लोक में प्रयोग करेंगे तो तीन तकार वाला ये शब्द होगा अभी तो मूल में दो तकार वाला है तो तत तमम एक डतमच प्रत्यय का त रहेगा और दो रहेंगे उसके प्रकृति में तत ये प्रकृति है और प्रत्यंश है तमप और अर्थ तत्तम का अर्थ कर दिया व्याप्त तमम व्याप्त तमम का भी अर्थ करते हैं परिपूर्णम आकाशवत तो जो सर्वत्र परिपूर्ण है और उसे प्रत्यबुत यानी अपश्यत शोधित तोमर्थ को व्याप्तम ब्रह्म के रूप में अनुभव किया शोधित तोमर्थ का वही प्रकार दिखाने के लिए आगे कहते हैं कि कथम इससे पहले टीकाकार लुप्तेन इत्यादि के विषय में कहते हैं उससे पहले भी लिखा है कि पूरी शयानम के पहले थोड़ा ये शेष करना कि मूर्धन्यया द्वारा प्रविश्य प्रविश्य इतना तो मूर्धारूप द्वार से मूर्धन्य रूप द्वार से प्रवेश करके फिर पूरी सयानम बन गया यानी शरीर में स्थित हुआ प्रतिष्ठित हुआ और लुप्तेन एक नकारे नहां पर जो तृतीया है वो सह अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ करते टीकाकार की तेन इति तेन सह इत्यर्थ लुपते न निकेन तकारे न सह ततमम, तत तमम ये बन जाएगा तीन तकार आ जाएंगे अब कथम का अवतरण है टीका में कि किन परोक्षतया ज्ञातम इति पृछति कथम इति तो क्या आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वसी वाक्य से साक्षी को ब्रह्म रूप से जाना शोधित तोमर्थ का ब्रह्मरूप से ब्रह्म रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या परोक्ष रूप से जाना उस ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूं ऐसा परोक्ष रूप से जाना या अपरोक्षत जाना यह प्रश्न यह प्रश्न किया जा रहा है कि कथम कथम यानी परोक्ष ज्ञान हुआ कि अप्रोक्ष ज्ञान हुआ तो अप्रोक्ष ही हुआ इसे बताया जा रहा है आभेद बोधक जितने भी वाक्य हैं वो सब महावाक्य हैं चार वाक्यों की तो प्रसिद्धि है लेकिन और भी है कठोपनिषद में इन चार वाक्य में से एक भी वाक्य नहीं आया लेकिन यमराज जी के उपदेश से ब्रह्मात्म एक तो बोध हुआ कि नहीं हुआ नचिकेता को तो वहां पर ब्रह्मात्म एक तो बताने वाला जो वाक्य है यद इद अमुत्र इत्यादि आता है वह कठोपनिषद में महावाक्य है गीता में भी महावाक्य है सर्वे वयम अतः परम ये ब्रह्मात्म को बताता है ना महावाक्य है गीता का और सर्व चा हम हृदयनिविष्ट अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित ये महावाक्य है क्षेत्रज्ञ चापि मिधि सर्वक्षेत्र भारत महावाक्य है भेद को बताने वाला जो भी वाक्य होगा जिस वाक्य के श्रवण से उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है वह वाक्य उस अधिकारी के लिए महावाक्य ही है। तो कथम ये प्रश्न हुआ इसका उत्तर दिया जा रहा है कि ईदम ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपम आदर्शम दृष्टवा अस्मि या तो अंतिम वाक्य कि ईदम इति इसकी व्याख्या की जा रही है कि ईदम याने ये ब्रह्म मम आत्मन स्वरूपम ईदम शब्द यह इस अर्थ में नहीं है अपितु तो प्रकृत अर्थ का परामर्शक है जैसे एक शब्द ने प्रकृत ब्रह्म का परामर्श किया न ऐसे ईदम शब्द भी प्रकृत ब्रह्म का परामर्श का तो इदम यानि ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपम् तो मेरा स्वरूप है स्वत स्वरूप भूत है मेरा यानी स्वरूप का मतलब होता है मैं ही हूं ऐसा आदर्शम आदर्शम का अर्थ कर दिया दृष्टवान अस्मि आदर्शम उत्तम पुरुष है ना उसका करता हो जाएगा अहम। तो मैं यानी मैं, मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा अप्रोक्ष तया जाना मैं का तो अप्रोक्ष ही ज्ञान होता है ना और ब्रह्म को मैं के रूप में जाना है तो मैं का अर्थ हुआ कि अप्रोक्ष तया जाना यथ साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म करके जो श्रुति कहती है उस रूप में जाना इदम् इसका उतरन था में उसे देखिए कि तस्य तख्यापक वाक्यन तस् अपने ज्ञानी नृता कृतार्थता वाक्य न तो ज्ञानी के कृतार्थता को बताने वाला जो वाक्य उस वाक्य से ये बताया जा रहा है कि तस्य तोक्षत्व यानी ब्रह्मण अपम ब्रह्म का बोध उत्तम अधिकारी को उप श्रवण मात्र से अपोक्ष ही होता है ये कहा कि तस्य एक तस् अपने ब्रह्म बोधस्य से अपक्ष आह इति तो ये हुआ अब अंतिम वाक्य है भाष्य में अहो इति विचारणार्था प्लूति इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीकाकार की ईति प्लूते अर्थम इति ये जो अंतिम पद है मूल में उसे प्लूत किया है ना रसोई था लेकिन बाद में वो हुआ एक विचारणार्थायाम विचार्य माना, माना, माना नाम एक सूत्र है पाणिनि जी का विचार्य माना नाम और उस सूत्र से इति में ती का अति में जो इकार है उसे प्लूत आदेश होता है अने तीन मात्रा में उच्चारण होगा उसका प्लूत प्लूत का ही प्लूत को ही प्लूती भी कहा जाता है भावार्थ में अक्त प्रत्यय करेंगे तो प्लूत ये कहा जाएगा और भावार्थ में अक्ति प्रत्यय करेंगे तो प्लूती हो जाएगा जैसे तो चाहे प्लूती कहो या प्लूत कहो एक बात है तो जो इति इति यानी ती में इकार जो प्लूत है उस प्लूत का अर्थ बताया जा रहा है भाष्य में अहो इति विचारनार्था प्लूति तो अहो ये जो अहो ऐसा विचार किया यानी कृतार्थता का ज्ञापन करने के लिए अहो ऐसे आता है आश्चर्य होता है उसे आत्मज्ञान होने के बाद कि मैं तो नित्य मुक्त असंसारी ब्रह्म ही था हू और रहूंगा कभी मेरे में परिचिन्नता आई नहीं बंधन ने मुझे छुआ ही नहीं तो भी मुझे जो बंधन था ही नहीं वह मिथ्या ही प्रतीत हो रहा था ऐसा आश्चर्य होता है उस आश्चर्य को कहा जाता है कृतार्थता का ज्ञापक तो अहो इति विचारणार्था प्लूति इसी का अर्थ करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि विचारणार्था प्लूति ही पूर्वम इति विचारणार्थे प्लुतेर विवात यानी विचार, विचार विचारना रूप अर्थ में का यानी प्लुत का विधान होने से प्लुत का विधान हुआ रस्व के स्थान पर इकार के ती में इकार को प्लुत इकार हुआ विचार के अर्थ में वो विचार का स्वरूप क्या होगा के द्वारा बताया गया तो कहते ब्रह्म नवा इति विचारिया। इति इति अहो स्वस्य स्व तो इति में का इकार का, का प्रयोग करके ज्ञान होने पर ज्ञानी अपनी कृतार्थता का ज्ञापन प्लूति के द्वारा कर रहा है इसी के लिए यह तो पहले विचार क्या किया कि मैंने ब्रह्म को सम्यक रूप से जाना कि असम्यक रूप से जाना ऐसा संशय हुआ इस संशय का निवर्तक ये निश्चय हुआ कि इति विचार्य सम्यक इति तो ब्रह्म का मतलब इधंतया नहीं अहंतया तो ब्रह्म इति निश्चित ये निश्चय करके आहो इति स्वस्य कर्थ्या प्रख्या <coughs> तो अहो इति स्वस्थ कृतार्थत्व ज्ञापित मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैंने अप्रोक्षत ही यानी आत्म साक्षात अप्रोक्ष जो आत्मा है उस रूप से ही ब्रह्म को जाना ये निश्चय करके प्लुति ने क्या किया कि स्वस्थ कृता प्रख्यापित ज्ञानी के कृतार्थता को ख्यापित कर दिया दर्शित कर दिया प्रख्यापित्यर्थ इस प्रकार ये तेरहवीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है एक कंडिका का विचार शेष है कल इसका विचार करेंगे